कृष्ण प्रसंग आत्म द्वारा प्रदान काशीपुर बगीचे में आने के कुछ दिनों बाद कृष्ण देव एक दिन अपने कमरे से निकलकर बगीचे में थोड़ी देर टहलते थे यह हम पहले बता चुके हैं परंतु उससे दुर्बलता अनुभव करने के कारण एक पक्ष तक उन्हें वैसा करने का साहस नहीं हुआ उस अवसर में चिकित्सा में परिवर्तन न होने पर भी चिकित्सकों का परिवर्तन हुआ था कलकत्ते के बहुबाजार मोहल्ले के निवासी विख्यात धनी अक्रूर दत्त के वंशज दत्त महाशय ने होम्योपैथिक चिकित्सा में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था, तथा तो उसे शहर में प्रचलित करने में भी उन्हें यथेष्ट परिश्रम और अर्थ व्यय किया था सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अब उनके साथ मिलकर होम्योपैथिक मत की सफलता और उपकारिकता समझकर इस चिकित्सा कार्य में अग्रसर हुए श्री रामकृष्ण देव की व्याधि की बात लोगों से सुनकर और यह सोचकर कि उन्हें आराम कर सकने से होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा बहुत से लोगों में प्रसारित हो सकेगी राजेंद्र बाबू ने चिंतन तथा विशेष अध्ययन की सहायता से व्याधि के उपयुक्त औषधि का निर्वाचन पहले से ही कर रखा था गिरिश चंद्र के छोटे भाई अतुल कृष्ण से राजेंद्र बाबू परिचित थे हमें जहाँ तक स्मरण है अतुल कृष्ण से वे एक दिन कहीं मिले और सहसा श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अस्वस्थता के बारे में पूछकर उनके चिकित्सा करने की इच्छा प्रकट की और कहा महेंद्र को बता देना कि मैंने बहुत सोचा विचार कर एक औषधि का निर्वाचन कर रखा है मैं आशा करता हूँ उसके प्रयोग से विशेष उपकार होगा वह सहमत हो तो उसे एक बार देख कर देखूँ अतुल कृष्ण ने यह बात भक्तों तथा डॉक्टर महेंद्र लाल को बतलाई किसी को कोई आपत्ति न होने से कुछ दिनों बाद ही राजेंद्र बाबू श्री रामकृष्ण देव को देखने आए और व्याधि का आद्योपांत विवरण सुनकर उन्होंने लाइकोपोडियम 200 का प्रयोग किया श्री रामकृष्ण देव को एक पक्ष से अधिक तक इस औषधि से विशेष लाभ हुआ अतः भक्तों को प्रतीत हुआ कि संभवतः श्री कृष्ण देव अब थोड़े ही दिनों में स्वस्थ तथा सबल हो जाएंगे। क्रमशः पौष देव को उस दिन कुछ विशेष स्वस्थता अनुभव हुई अतः उन्होंने बगीचे में टहलने की इच्छा प्रकट की छुट्टी का दिन था गृहस्थ भक्तगण दोपहर के उपरांत एक एक करके अथवा समूह में काशीपुर बगीचे में आने लगे तीसरे पहर तीन बजे के लगभग जब श्री राम कृष्णदेव बगीचे में टहलने के लिए ऊपर से नीचे उतरे उस समय तीस से भी अधिक लोग कमरे में या बगीचे के वृक्षों के नीचे बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे थे श्री राम कृष्णदेव को देखते ही सब लोगों ने उठकर प्रणाम किया श्री रामकृष्णदेव नीचे के हाल में पश्चिम दरवाजे से बगीचे में आए और दक्षिण की ओर फाटक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे भक्तगण कुछ दूरी रह कर उनके पीछे पीछे चलने लगे भवन और फाटक के बीच जब श्री राम कृष्णदेव आए तो उन्हें पश्चिम और वृक्षों के नीचे गिरीश राम अतुल आदि कुछ भक्तगण दिखाई पड़े श्री राम कृष्णदेव को देखते ही इन भक्तों ने वहीं से प्रणाम किया और प्रफुल्लित हो उनके समीप उपस्थित हुए किसी के कुछ कहने के पूर्व ही श्री राम कृष्णदेव ने गिरीश चंद्र को संबोधित करते हुए कहा गिरीश तुम सबसे इतनी बातें मेरे अवतार होने के बारे में कहते फिरते हो तुमने मेरे संबंध में क्या देखा और क्या समझा है भी विचलित न होकर उनके के सामने घुटने टेककर कर हो हाथ जोड़कर गदगद स्वर से बोल उठे व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा नहीं गा सके मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है गिरीश के हृदय का सरल विश्वास प्रत्येक शब्द में व्यक्त होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मुग्ध हुए और उसे निमित्त करके समीपस्थ भक्तों से बोले तुम लोगों से और क्या कहूँ आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें चैतन्य हो भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा से आप्लुत हो वे इन बातों को कहते ही भावा विष्ट हो गए स्वार्थ गंध रहित उनके इस गंभीर आशीर्वाणी ने हर एक के अंतर में एक प्रबल स्फूर्ति देकर उसे आनंद स्पंदन से उद्वेलित कर डाला वे देशकाल भूल देव की भूल गए, गए, की आराम न न होने तक उनके स्पर्श करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और साक्षात अनुभव करने लगे मानो उनके दुख से व्यथित होकर कोई एक अपूर्व देवता हृदय में अनंत यातना और करुणा लिए हुए बिंदु मात्र अपना प्रयोजन न रहने पर भी माता के समान स्नेहाल में आश्रय प्रदान करने के लिए देवलोक से सामने अवतीर्ण होकर उन्हें प्रेम से श्री चरणों की रज ग्रहण करने के लिए सब व्याकुल हो उठे और जय जयकार से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए एक एक कर उन्हें प्रणाम करने लगे इस प्रकार प्रणाम करते समय श्री रामकृष्ण देव के करुणा सिंधु ने आज वे भूमि अतिक्रमण किया और इस प्रकार एक पूर्व घटना संगठित हुई